युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार अब केवल एक बात और कहकर मैं आध्यात्मिक तत्व विषयक अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ भारत में धर्म बहुत दिनों से गतिहीन बना हुआ है हम चाहते हैं कि उसमें गति उत्पन्न हो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धर्म प्रतिष्ठित हो मैं चाहता हूँ कि प्राचीन काल की तरह राजमहल से लेकर दरिद्र के झोंपड़े तक सर्वत्र समान भाव से धर्म का प्रवेश हो याद रहे धर्म ही इस जाति का साधारण उत्तराधिकार एवं जन्म सिद्ध सत्व है इस धर्म को हर एक आदमी के दरवाजे तक निस्वार्थ भाव से पहुँचाना होगा ईश्वर के राज्य में जिस प्रकार वायु सबके लिए समान रूप से प्राप्त होती है उसी प्रकार भारतवर्ष में धर्म को सुलभ बनाना होगा भारत में इसी प्रकार का कार्य करना होगा पर छोटे छोटे दल बांध आपसी मतभेदों पर विवाद करते रहने से नहीं बनेगा हमें तो उन बातों का प्रचार करना होगा जिनमें हम सब सहमत हैं और तब आपसी मतभेद आप ही आप दूर हो जाएंगे मैंने भारतवासियों से बारंबार कहा है और अब भी कह रहा हूं कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधकार फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार भयंकर अंधकार कहकर चिल्लाने से अंधकार दूर हो जाएगा नहीं रोशनी जला दो फिर देखो कि अंधेरा आप ही आप दूर हो जाता है या नहीं मनुष्य के सुधार का उसके संस्कार का यही रहस्य है उसके समक्ष उच्चतर बातें उच्चतर प्रेरणाएँ रखो पहले मनुष्य में उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो ऐसा विश्वास लेकर क्यों प्रारंभ करें कि मानव हीन और प्रतीत है मैं आज तक मनुष्य पर बुरे से बुरे मनुष्य पर भी विश्वास करके कभी विफल नहीं हुआ हूँ जहाँ कहीं भी मैंने मानव में विश्वास किया वहाँ मुझे इच्छित फल ही प्राप्त हुआ है सर्वत्र सफलता ही मिली है यद्यपि प्रारंभ में सफलता के अच्छे लक्षण नहीं दिखाई देते थे अतः मनुष्य में विश्वास रखो चाहे वह पंडित हो या घोर मूर्ख साक्षात देवता जान पड़े या मूर्तिमान शैतान सबसे पहले मनुष्य में विश्वास रखो और तदुउपरांत यह विश्वास लाने का प्रयत्न करो कि यदि उसमें दोष है यदि वह गलतियां करता है यदि वह अत्यंत घृणित और असार सिद्धांतों को अपनाता है तो वह अपने यथार्थ स्वभाव के कारण ऐसा नहीं करता वरण उच्चतर आदर्शों के अभाव में वैसा करता है यदि कोई व्यक्ति असत्य की ओर जाता है तो इसका कारण यही समझो कि वह सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता अथा मिथ्या को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे सत्य का ज्ञान कराया जाए उसे सत्य का ज्ञान दे दो और उसके साथ अपने पूर्व मन के भाव की तुलना उसे करने दो तुमने तो उसे सत्य का असली रूप दिखा दिया बस यही तुम्हारा काम समाप्त हो गया अब वह स्वयं उस सत्य के साथ अपने पूर्व भाव की तुलना करके देखे यदि तुमने वास्तव में उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है तो निश्चय जानो मिथ्या भाव आवश्यक दूर हो जाएगा प्रकाश कभी अंधकार का नाश किए बिना नहीं रह सकता सत्य अवश्य उसके भीतर के सद्भावों को प्रकाशित करेगा यदि सारे देश का आध्यात्मिक संस्कार करना चाहते हो तो उसके लिए यही रास्ता है नान्य पंथा वाद विवाद जल्द लड़ाई झगड़ों से कभी अच्छा फल नहीं हो सकता लोगों से यह भी कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वह ठीक नहीं है खराब है जो कुछ अच्छा है उसे उनके सामने रख दो फिर देखो वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते हैं और फिर देखोगे कि मनुष्य मात्र में जो अविनाशी ईश्वरी शक्ति है वह जागृत हो जाती है और जो कुछ उत्तम है जो कुछ महिमा में है उसे ग्रहण करने के लिए हाथ फैला देती है जो हमारी समग्र जाति का श्रष्टा पालक एवं रक्षक है जो हमारे पूर्वजों का ईश्वर है ढले ही वह विष्णु शिव शक्ति या गणेश आदि नामों से पुकारा जाता हो सगुण या निर्गुण अथवा साकार या निराकार रूप में उसकी उपासना की जाती हो जिसे जानकर हमारे पूर्वज एकम शद विप्रा बहुधा बदंती कह गए हैं वह अपनी अनंत प्रेम शक्ति के साथ हम में प्रवेश करे अपने शुभाशीर्वादों की हम पर वर्षा करे हमें एक दूसरे को समझने की सामर्थ्य दे जिससे हम यथार्थ प्रेम के साथ सत्य के प्रति तीव्र अनुराग के साथ एक दूसरे के हित के लिए कार्य कर सकें जिससे भारत के आध्यात्मिक पुनर्निर्माण के इस महत् कार्य में हमारे अंदर अपने व्यक्तिगत नाम यश व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत बड़प्पन की वासना के अंकुरण न फूटें